शुरुए शरण प्रपत्ति ते सुरते पुरा जुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग अंतिम बल्ली में अष्टम मंत्र विचार कर रहे थे परह अभ्यक्ता परह पुरुषो व्यापको लिंग मुच्यते जंतुर अमृतत्व ची अभ्यक्त माया उससे भी ये परह भिन्न सत्ता को हो गया इसलिए तू शब्द भी और कहते हैं <Sapandakadana> यहाँ तक इंद्रिय से लेकर के अव्यक्त पर्यंत ये सब व्यावहारिक सत्ता ही है और पर पुरुष ये पारमार्थिक सत्ता है व्यापक है पुरुष व्यापक व्यापक अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देता है अधिष्ठान रूपेण विद्यमान होकर के तो जो अधिष्ठान होगा वो अध्यस्थ को सर्वदा सत्ता सत्तास्फूर्ति देगा इसलिए अधिष्ठान व्यापक होता है अधिष्ठान उभय अर्थात देशिक कालिक दोनों व्यापक होगा जब तक तो वहाँ सर्प दिखेगा तब तक तो वहाँ रज्जु का रहना पड़ेगा और सर्प जितना लंबा दिखेगा रज्जु उतना लंबा होगा ना तो थोड़ा छोटा हो सकता है उतना होगा इसलिए देशिक कालिक दोनों व्यापक होना पड़ेगा अधिष्ठान पर अध्यास्त के अपेक्षा और अलिंग अलिंग अर्थात ये बुद्धि आत्मतत्व तो का लिंग लिंग अर्थात बुद्धि व्यावहारिक पदार्थ और आत्मा पारमार्थिक है ऐसा तो अर्थात समसत्ता का लिंग नहीं है किंतु ये व्यावहारिक सत्ता कार्यक्षम है इसे इंगित होता है कि कोई एक उसका अधिष्ठान पारमार्थिक सत्ता ये होना है इस दृष्टि से लिंग ये कहा मतलब अलिंग कहा गया जहाँ कहीं कहा जाता है बुद्धि लिंग है तो ये सब कार्य करते हैं तो कोई ना कोई और इनका अधिष्ठान सत्ता है इस दृष्टि से कहीं लिंग भी कहा जाता है बुद्धि लिंग कहा जाता है अर्य ज्ञात्व जिसको जान करके तो शास्त्र आगम आचार्य के उपदेश से मुच्यते जंतु जंतु अर्थात प्राणी मुक्त हो जाता है अमृतत्व ची अमृतत्व प्राप्त करता है पूर्व पक्ष आत्मा को सगुण पूर्व पक्ष अर्थात यहाँ न्यायिका वैशाषिका वो आत्मा को स्वगुण कहते हैं आत्मा में बोलो तो जीवात्मा में कितने गुण मानेंगे बोलो चतुर्दशा वो, वो श्लोक स्मरण है वायुर्नवे का नवैका पञ्च जशो गुण क्षितिर्णतम चतुर्दशाल पंचरे इतने सारे गुणों वैशेषिक लोग मानते हैं इस पदार्थ में इसलिए गुण मानते हैं तो वो तो आत्मा जीवात्मा परमात्मा भेद स्वीकार करेंगे और जीवात्मा तो चतुर्दश गुण मानेंगे और परमात्मा में आठ गुण मानते हैं तो वो लोग कहते हैं कि चतुर्दश गुण उसमें ये बुद्धि सुख दुख बुद्धि अर्थात ज्ञान जिसको वेदांत तो में वृत्ति कहेंगे तो उसको वो लोग बुद्धि शब्दों से कहते हैं ज्ञान बुद्धि सुख दुख ये सब का आश्रय आत्मा है समवाय संबंध से आत्मा में उत्पन्न होता है मन का संयोग होने से ऐसा वैशेषिक लोग कहते हैं तो सिद्धांति उसका निराकरण करता है कल हम लोग अनुमान देखे थे बुद्धि सुख दुखादि शास्त्रो गुणत्वात रूपवध इति वैशेषिका अनुमते वैशिषिक अनुमान करता है बाकी आठ द्रव्य नहीं हो पाएंगे ये बुद्धि सुख दुख इत्यादि का आश्रय इसलिए पारिशेष्यात आत्मा ही इसका आश्रय होगा तो वो लोग कहेंगे इस प्रकार के तो उनका सिद्धांत तो ऐसा है बाकी जो आठ भूत हो गए पांच तो मतलब आठ द्रव्य हो गए पांच तो भूत हो गए तो उनमें तो कभी सुख दुख ज्ञान इत्यादि सब देखा नहीं जाता पाँच भूतों को छोड़ के बाकी दिक काल और मन ये तीन आ जाएंगे तो दिक काल इसमें कोई विशेष गुण मानते हैं वो लोग दिक्क काल योग पंच पंच अर्थात सामान्य गुण इसलिए दिक काल में वो कोई विशेष गुण मानते नहीं और ये मन में मानते हैं विशेष गुण मानते हैं मन में विशेष गुण वेग पांच वेग छः परत्वा परतवा अच्छा मन में भी विशेष गुण नहीं मानते हैं मन में पांच सामान्य गुण हो गया बेगौ परत्वा परत्व आठ ही गुण मानते हैं तो इसलिए इसमें भी कोई विशेष गुण नहीं है और आठ द्रव्य निराकरण हो गए तो पारिशेष्यात आत्मा ही बच गया तो आत्मा में ही ये सब विशेष गुण होंगे और वो कहेंगे कि अनुभव हो रहा है हमको ही हो रहा है ज्ञान सुख दुख तो हम जीवात्मा है तो इसलिए वो लोग कहेंगे कि ये आत्मा में ही होगा प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं और पारिशेष्य न्याय भी कहते हैं कह करके वो लोग सिद्ध करते हैं कि आत्मा में ही ये सब गुण रहेंगे सिद्धांत कहते हैं तद असत ये बात ठीक नहीं है अगर आप बुद्धि सुख दुखादि ये हो गया आपका पक्ष और साध्य क्या हो गया शास्त्र अर्थात जिसका आश्रय हो बुद्धि सुखादि का कोई ना कोई आश्रय है सिद्धांत कहता है कि शास्त्र तो मात्र साधने सिद्ध साधनत्वात अगर कहेंगे कि बुद्धि सुखाद सुख दुखादि साश्रय है इनका कोई आश्रय होना चाहिए सिद्धांत कहते हैं कि सिद्ध साधनम अर्थात सिद्ध साधनम यद वयम स्वीकुम तदेव भगवान साधयति जो हम स्वीकार करते हैं उसी को आप साधन करने के लिए चलते हैं जहां विवाद है उसका साधन करने के लिए चलना है जहां स्वीकार है वह वादी सम्मत है फिर वहाँ क्या प्रमाण चाहिए इसको कहते हैं सिद्ध साधन दोष तो सिद्धांत कहते हैं कि बुद्धि सुखादि का ये आश्रय है हम भी मानते हैं तो कौन हो जाएगा आश्रय कहते हैं मनस एवं कामादि गुणवत्व श्रवणा मन ही कामादि गुण वाला है ये बृहदारण्य क में पंचम चतुर्थ चतुर्थ मतलब प्रथम ब्राह्मण अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का ये नवम दशम कुछ इस प्रकार चतुर्थ अथवा पंचम ब्राह्मण पंचम काम संकल्पो चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधर धीर ही धीर धीर, धीर धीर भीर इत सर्व मन एव ये सब मन एव कह दिया अर्थात ये मन का ही कार्य है तो यहाँ वेदांति कहते हैं कि मन एव और वैशेषिकलो कहेंगे हम भी कहते हैं मन आत्मा के साथ मन का संबंध होने पर ही आत्मा में ये गुण उत्पन्न होंगे तो मनो वहाँ निमित्त कारण कहेगा निमित्त कारण नहीं होगा निमित्त कारण के साथ घट कुललाल इस प्रकार की कहा जाता है निमित्त तो कारण के साथ सामानाधिकरण्य नहीं होता है किंतु यहाँ का काम संकल्प संकल्पो चिकित्सा मन एवं मन के साथ सामानाधिकरण्य कहा गया तो सामानाधिकरण्य कार्य का उपादान के साथ होगा ना निमित्त के साथ होगा उपादान के साथ इसलिए मन यहाँ उपादान नहीं है निमित्त नहीं है ये सिद्धांति वहां कहते हैं साश्रयत्व तो मात्र साधने सिद्ध साधनत्वात मन एवं कामादि गुण तो श्रवणात् सिद्धांत कहता है कि स्वयं वेद मंत्र है मन ही ये कामादि गुण का आश्रय है अच्छा और आश्रय तो सिद्ध करेंगे तो हम मानते हैं मन उसका आश्रय हो गया सिद्धांत कहता है आगे आत्माश्रयत्व तो कल्पने अर्थात बुद्धि सुखादी नाम आत्माश्रयत्व अर्थात ये आत्मा में ही आश्रित तो होते हैं अगर ऐसा कहेंगे तो निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात् निर्गुण आत्मा निर्गुण कहने वाले जो शास्त्र है उसके साथ विरोध होगा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य इस प्रकार के स्वता स्वतर मंत्र है जो सब शास्त्र आत्मा को निर्गुण कहते हैं और तो सब प्रसिद्ध है निर्गुणत्व तो शास्त्र इसलिए आत्मा में कोई ये सब बुद्धि सुख दुख आदि गुण ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है विरुद्धत्वाद और सिद्धांत कहता है कि आत्म न सह बुद्ध्यादेर अविना भाव अग्रहणाच आप बुद्धियादि का आश्रयत्व न आत्मा को सिद्ध करना चाहते हैं तो बुद्धि और आत्मा ये दोनों का बीच में संबंध अविना भाव अविना भाव कहते हैं अर्थात व्याप्ति अर्थात ये सब गुण रहेंगे तो आत्मा उसका अधिकरणत्व न अधिष्ठानत्व न रहेगा तो आप ये जो व्याप्ति दिखाते हैं बुद्धि बुद्धि अर्थात ज्ञान है। तो ज्ञान और आत्मा ये दोनों का बीच में आप जो व्याप्ति दिखाते हैं तो ये संभव नहीं है तो अविनाभाव और ग्रहणा अविनाभाव शब्द से व्याप्ति कहा जाता है अन्वय व्याप्ति भी कहा जाता है व्यत्रिक व्याप्ति भी कहा जाता है अन्वय व्याप्ति में यत्र धूमस तत्र बन कहेंगे और व्यत्रिक व्याप्ति में य बन्या भाव तत्र धूमा भाव कहेंगे तो, तो अबिना भाव में बीना में एक है और अ में और एक है। तो ये जो अ में जो हैं उसको लेकर के हम भाव के साथ जोड़ देंगे तो अभी वाक्य क्या हो जाएगा बीना अभाव बीना अभाव हो जाएगा तो अर्थात तो बनि बीना धूमस्य अभाव ये कौन व्याप्ति हो गया वैतृक व्याप्ति हो गया तो बंधिम बिना बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीन विव्यक्ति हो सकती है तो ये बंधि बिना धूमसी अभाव तो न ही को लेकर के भाव के साथ जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति व्याप्ति हो गया और दूसरा हो गया निना भाव और का अर्थ हो गया निना तो नौ एक नए हो गया यार बिना में और एक नए है तो ये दो नए परस्पर को क्या करेंगे दो नए मिल करके अवश्य भाव को कहेंगे अर्थात धूम होगा तो बन्ही अवश्य भाव भावों में धूमों को लेंगे अबिना में बनी को लेंगे पहले बिना में बनी को लिए थे अर्थात बन्ही बिना धूमो न अभी अबिना में बन्ही रहेगा अर्थात धूम है भाव में धूम धूम है तो बनी के बनी का अवश्य भाव निश्चित रहेगा अबिना अर्थात न बिना अभाव हो ही नहीं पाएगा ये दोनों प्रकार की व्याप्ति अभिना भाव शब्द से कहते हैं तो आत्मा के साथ बुद्धि आदि का बुद्धि अर्थात ज्ञान सुख दुख इत्यादि ये सब का अभिनाभाव अर्थात वह प्रकार की व्याप्ति का अग्रहणात् अर्थात ज्ञान सुख दुख आदि हो रहे हैं तो आत्मा उनके साथ अधिष्ठान रूपेण रहेगा ऐसे अभिनाभाव ये ग्रहण नहीं हुआ है ये भिन्न सत्ता का है इसलिए बुद्धियादि नात्मलिंगम बुद्धियादि आत्मा का लिंग नहीं होंगे क्योंकि लिंग होने के लिए व्याप्ति चाहिए अभी इनका बीच में व्याप्ति ही नहीं है व्याप्ति नहीं, तो नहीं है अर्थात व्याप्ति गृहित नहीं है भाष्य में लिंग्य गम्य ते ये थी। अच्छा इसी पृष्ठा अलिंगो ये जो आत्मा है ये अलिंग अलिंग में तो ये क्या समास करेंगे अलिंग में जो आत्मा को कहेगा बहुगरी करेंगे तो लिंगम शब्द नपुंसक का लिंग होता है अलिंगो अच्छा हाँ तो बहुगरी क्योंकि लिंग शब्द नपुंसक होता है इसी से भी निश्चय हो जाएगा बहुग्री हुआ है क्योंकि नए समास करेंगे तो परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो तो फिर अलिंगम नपुंस को होना चाहिए किंतु तो यहाँ पुंगलिंग दिया है लिंग्यते गम्य निंगम तलिंग्य अर्थात आश्रय आत्मा लिंग्यते यद्लिंगम कहेंगे तलिंगम कौन बुद्धियादि तो आश्रय न आत्मा गम्यते ऐसा वैशेषिक लोग कहेंगे तो वो तलिंग हो जाएगा बुद्धियादि सिद्धांत कहते हैं कि तद तो अविद्यम म अर्थात ये बुद्धि आदि आत्मा का लिंग नहीं बनेंगे भिन्न सत्ता का है ये स्वयं अलिंग एव इसलिए आत्मा अलिंग है सर्व संग, संसार धर्म वर्जित इति है तथा अलिंग कह देने का अर्थ कोई भी लिंग नहीं है अर्थात कोई धर्म उसमें है नहीं सर्व संसार धर्म ये है वर्जित अर्थात यहां शंका ये वाक्य क्यों कह रहे हैं बुद्धि सुख दुख आदि लिंग नहीं बनेंगे किंतु तो अन्य कोई धर्म तो हो जा सकता है तो इसलिए कहते हैं सर्व संसार धर्म परिचित है कोई भी धर्म नहीं है हम निर्धर्म कहे ये बार बार विचार करना है हमें कोई विशेषता नहीं है हम बिल्कुल कहते हैं न अधिष्ठान रूपेण निर्गुण है आगे यंग ज्ञातवा कैसे जानेंगे आचार्यतः शास्त्रत मुच्य ते अविद्यादि हृदय ग्रंथि जीवन एव पतिते शरीरें गच्छति ची ज्ञावा इस प्रकार के आत्मतत्व को जान करके कैसे जानेंगे आचार्यतः तो शास्त्रत तो शास्त्र के आधार पर आचार्य का उपदेश से जानेंगे मुच्यते जंतु जंतु फिर मुक्त हो जाता है जान करके किससे मुक्त तो अविद्यादि हृदय ग्रंथि भीर अविद्यादि हृदय ग्रंथी हृदय ग्रंथि कहते हैं चित जड़ का एक संबंध हो जाता है हम चिद्रूप है किन्दु जड़ चिदाभ के साथ तादात्म्य हो जाता है बुद्धि में तादात्म्य होकर चिदाभास को मैं मानता है हृदय ग्रंथि मुख्यते जीवन जीवन मुक्त हो जाता है और पति ते अपनी जब शरीर गिर जाता है तब हृदय मुक्त अमृतत्व से गचती अमृतत्व को प्राप्त करता है सो अलिंग परो अव्यक्तात पुरुषः इति पूर्वेणव संबंध जो मंत्र में कहा गया सो अलिंग तो अष्टम मंत्र का द्वितीय पाद में वो पूर्व के साथ अन्य अर्थात तो अव्यक्तात् पर पुरुष वलिंग ही है अभी आपने कह दिए कि अलिंग अर्थात इसका कोई लिंग नहीं है लिंग अर्थात तो लीनम अर्थम गमे लीनम अर्थम अर्थात सामान्यतः ज्ञान जिसका नहीं होता है पर्वत में बनी विद्यमान होने पर भी उसका ज्ञान चक्षु से नहीं हो रहा है इसलिए कहते हैं लीनम अर्थम यहाँ आप कह दिए परमात्मा का कोई लिंगा नहीं है फिर उसका ज्ञान कैसे होगा प्रश्न करते हैं कथम तरी हाँ, कथम तरी अलिंग से दर्शनम उपपद्यत इति उच्यते। अलिंग आत्मा का फिर दर्शन इसका अनुभव कैसा होता है इति उच्य उत्तर देते हैं कथम दर्शनम उपपद्यत प्रष्टु को अभिप्रायः प्रश्न कर दिया कथम तरी अलिंग आत्मनः आत्मन दर्शनम उपपद्यत आत्मा का दर्शन फिर कथम कथम अर्थात के न ये प्रश्न हुआ इसके ऊपर सिद्धांत अभी विकल्प सब करता है कथम दर्शनम उपपद्यते ये जो आप पूछ रहे हैं आपका क्या अभिप्राय है क्यों कथम का शब्द हो गया कै न प्रकार अभी केनो प्रकार इतने सारे विचार हुआ तो फिर केनो न प्रकार पूछते हैं क्या विकल्प करता है सिद्धांति किम विषयतया दर्शनम वक्तव्यम उत अविशयतया तो त नया पुस्तक तो ठीक होगा अभी अविशयतया इसमें नहीं है तो लिखना होगा अविषयतयाव दर्शन उपायो वाच्य तो सिद्धांति विकल्प करता है कि विषय रूपेण आत्मा का दर्शन विषय अर्थात सुभिन्न जैसे घटपट नदी पर्वतों को जानते हैं इसी प्रकार की आत्मा का दर्शन इसका उपाय कहना पड़ेगा उत उत अथवा अविषयतयाव अविषय अर्थात हमसे भिन्न है ऐसा नहीं है हम ही है ये कैसे दर्शन होगा उसका उपाय पूछते हैं उपाय तो पूछते हैं किंतु विषयतया ज्ञान का उपाय पूछते हैं और विषयतया अविषयतया अविषयतया अर्थात तो अहमत्वे न इस प्रकार के ज्ञान कैसे, हो उसका प्रत्तम्ण, प्रत्तम्ण, आया। आया कैसे होगा उसका उपाय पूछते हैं प्रथमम प्रत्याह प्रथम पक्ष क्या था विषयतया विषयतया कैसे इसका ज्ञान होगा उसका निराकरण सिद्धांति कर रहा है प्रत्याह प्रत्याह अर्थात प्रतिकूल उसका निराकरण करता है न संदृशे ठती रूपमस न चक्षुषा पश्य क्चनैन हृदा मनीषा एतद् यदुरमृतास्ते सदृश भवन्ति नक्षुषा कशन एन न तिष्ठति एनं न पश्यति हृदा मनीषा मनसा एतद् अभीक्लिप्त यदद्विदुरमृतास्ते उत्तराधज संदृश्य अश्य रूपम नृश धातु से कोई प्रत्यय हो गया दृश धातु से कहीं प्रत्यय करने के लिए क्या सूत्र तेदादिशु दृशोनालोचने कहीं अभी त्यदादिशु अभी यहाँ त्यदादि है अभी दृश्य धातु से पूर्व में तेजादि है नहीं है तो ये छंदो से प्रयोग अर्थात तो अन्य तरह देखा गया तो यहाँ से स के ऊपर ये अनुसर है अच्छा पुराने में है तो नया, तो निश्चित होगा अच्छा संदृश्य यह जो कय प्रत्यय हुआ दृश्य धातु से कर्मणी अर्थात तो दृश्य धातु का जो कर्म है जो दर्शन का विषय है घट पट नदी पर्वत तो इत्यादि तो वो सब हो गया संदृश्य अर्थात जो विषय हो गए वो सब में अश्य अश्य परमात्म रूपम न विद्यते न तिष्ठती अर्थात दृश्य पदार्थ में परमात्मा को खोजना अर्थात ये संभव नहीं है दृश्य पदार्थ अर्थात स्व भिन्न है तो स्व भिन्न में परमात्मा का अन्वेषण नहीं करना है ये तात्पर्य हो गया जो दृश्य है वो मैं नहीं हूँ इसलिए तत्वबोध में भाष्यकर भगवान कहते हैं ना कटक कुंडल गृह अधिकम स्व भिन्न दृष्टम अहम न भवामी ऐसा कुछ वाक्य है कटक कुंडल गृह अधिकम ये तो दृष्टान दिए हैं जो भी अपने से भिन्न हो जाएगा इसी प्रकार की वहाँ कहते हैं तो मदिया बुद्धि मदिया बुद्धि तो अंतिम में आएगा ये मदियम शरीरम मदिया मदिया नी, इंद्रिया नी। मदिया प्राण इंद्रिय नहीं दच्छा मदिया प्राण मदिया बुद्धि इस प्रकार मदिया प्राण मदिया मदियम मनो यदि है तो ये सब न भवामी क्योंकि ये सब मदीय इस प्रकार की ज्ञान हो रहे हैं जो मेरे से भिन्न है वो मैं नहीं हूँ संद्रशति रूपम अश्य न नहीं अगर वो हमसे भिन्न होता तो हमारे पास जो साधन है इंद्रिय इत्यादि उसके द्वारा भी हम उसको कदाचित ग्रहण कर पाते तो कहते हैं क्योंकि हमसे भिन्न नहीं है इसलिए चक्षुसा एनम कश्चन न पश्य चक्षु के द्वारा इसको कोई भी ग्रहण नहीं करता है चक्षु यहाँ उपलक्षण है अर्थात तो कोई भी इंद्रिय के द्वारा ये ग्रहण नहीं होता है तो मुंडकोपनिषद में ऐसा एक मंत्र है ना ना न चक्षुषा गृह्य पिवाचा न कर्मणा तपसा वाप्य लिंगात ऐसे है नान्य देवी तपसा कर्मणा व ज्ञान प्रसाद नशुद्ध सत्तु तम पश्यते निष्कल ध्याय तो ये अर्थात समान अर्थ वाले है ये दोनों मंत्र नान्ये देवे ही वहां तो स्पष्ट कर दिए देव अर्थात तो देव उपलक्षित तो इंद्रियाणी कोई भी इंद्रिय से इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा यहाँ खाली चक्षुषा कह दिए उपलक्षण है किसी भी इंद्रिय से इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए इंद्रिय का व्यवहार जितना जितना घटाएंगे तभी जाकर के ये धीरे धीरे मन अशुद्ध होगा तो ग्रहण कर सकता है पूर्वार्ध कह दिया इसके द्वारा नहीं होगा इसके द्वारा नहीं होगा ये सब कह दिया तो आगे उत्तरार्ध में कहते हैं इसके द्वारा होगा अविषय इसके द्वारा होगा किसके द्वारा कहते हैं हृदय मनीषा हृदय हृदय अर्थात हृदय हृदय हृदय को हृदय आदेश हो जाता है क्या सूत्रि शासन यूसन यूसन के आगे क्या है पद्धन नोमा नोमास हृदय शासन या कहीं छकन नुदन आसन सस् प्रभृतिशु तो ये सस् प्रभृति प्रत्यय पर में रहने पर हृदय को हृदय आदेश हो जाएगा सस प्रभृतिशु कह दिया प्रभृति कहने से अर्थात सस के पूर्वों में भी जो विभक्ति है वो भी रहने पर कदाचित इष्ट सिद्धि करने के लिए किया जा सकता है हृदय को हृदादेश से किया जाता है हृदा हृदा का अर्थ अर्थात हृदय स्थित यहाँ हृदा शब्द का अर्थ हृदय के द्वारा नहीं हृदय में जो स्थित है लक्षण हृदय में स्थित कौन है कहते हैं मनीषा दोनों समान अधिकरण है मनीषा प्राप्त हो गया मनिट मनिट मनिट बनाने के लिए क्या वार्तिक लगेगा हे है यहाँ वार्तिक है यहाँ विग्रह कैसे देंगे मनिट बनाने के लिए मनस मनस ईशा मनुष्य ईशा हो तो जाएगा शकंद्वादीशु पर रूपम वाच्यम पूर्व का टी का रूप होता है मनस का तभी मन बच जाएगा आगे ईशा मनुष्य मनीषा मनीषा मनीषा अर्थात बुद्धि के द्वारा तृतीय हृदय हृदय अर्थात हृदय हृदयस्थया बुद्धिया मनीषा अर्थात बुद्धिया आगे फिर मनसा मनसा अर्थात बुद्धि की वृत्ति के द्वारा तो अर्थात हृदय अर्थात बुद्धि वही हो गया मनीषा उस मनीषा के द्वारा बुद्धि के द्वारा फिर बुद्धि के द्वारा अर्थात बुद्धि के मनसा मनुषा अर्थात वृत्ति के द्वारा का बुद्धि का कौन वृत्ति कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि शुद्ध हो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति उसके द्वारा अभिक्लिप्त अभिक्लिप्त अर्थात तो अभिव्यक्त ब्रह्माकार वृत्ति में ही अभिव्यक्त होगा यह विदुर सभी वृत्ति में अभिव्यक्त होता है तो होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति में ये निश्चय होगा दर्पण में अगर कोई बीस तीस पदार्थ दिख रहे हैं और उसका अंदर में अपना मुंह भी दिख रहा है वो स्पष्ट नहीं होगा किंतु दर्पण में केवल मुख ही दिख रहा है कितना स्पष्ट निश्चय हो जाता है इसी प्रकार के कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति में ही ये निश्चय होता है और ब्रह्माकार वृत्ति में ही ऐक्य अर्थात द्वैत का भान नहीं आएगा अगर अन्य किसी आकार मिल गया वो वृत्ति में फिर द्वैत का भान तो रहेगा ही तो इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति में ही वो निश्चय होता है ऐसा कहा जाएगा य एकद विदु य ये, ये बहुवचन है जो इनको जानते हैं ते अमृता फिर ये जन्म मृत्यु को पार कर लेते हैं टीका में प्रथम प्रत्याह प्रथम अर्थात सिद्धांति दो विकल्प कर दिया था यह आत्मतत्व का ज्ञान विषयतया होगा अथवा अविषयतया होगा तो प्रथम का निराकरण करते हैं भाष्य में न संदृशे दर्शन विषय न षति दर्शन का विषय जो है दर्शन अर्थात तो जो चक्षु ग्राह्य ज्ञान तो अर्थात चाक्षुष ज्ञान का विषय ये आत्मतत्व तो नहीं होगा अर्थात चाक्षुष ज्ञान का जो विषय बनते हैं उसमें आत, आत्मतत्व तो नहीं है प्रत्येगात्मनो अश्य रूपम अश्य कहा गया अश्य अर्थात प्रत्यगात्म रूपम मंत्र में रूपम अश्य अश्य का अर्थ प्रत्यगात्मन यहाँ व्याख्येय पूर्व में है ना व्याख्यान पूर्व में है में हो गया तो रूपम प्रत्येगा चुषा चक्षुषा चक्षु, चक्षु, चक्षु यहाँ उपलक्षण है चक्षुर चक्षुरक्षणार्थत्वात यहाँ जो चक्षु दे दिया ये उपलक्षण क्योंकि मुंडक में कह दिया ना नानी देवे अर्थात तो तो किसी भी इंद्रिय के द्वारा ये ग्रहण नहीं होगा आगे न न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम मंत्र में है उसका कहते हैं पश्यति पश्यति अर्थात न उपलब्धते क्योंकि सभी इंद्रिय ले लिया गया कश्चन कश्चन का अर्थ कश्चित कोई भी चन चित्त ये समानार्थ को होते हैं तो यहाँ किम विभक् विभक्तियंत किम से चन अर्चित हो जाएंगे विभक्तिय अंत होना चाहिए इसलिए के चन कश्चन कंचन इस प्रकार कस्मी चन ये सब कहा जाएगा विभक्ति अंत होना चाहिए कश कश्चित अपनी एनम एनम प्रकृतम आत्मान यह आत्मा को कोई भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाएंगे टीका में बाह्य करण ग्रामो ऊपर में प्रथम प्रत्याह मतलब निराकरण की अर्थात तया इसका ग्रहण नहीं होगा चक्षु के द्वारा अर्थात कोई भी इंद्रियों के द्वारा इसका ग्रहण नहीं होगा ये सब लिए कहते हैं रूपाधि तद विशेषण च दर्शन विषय योग्य तद अभा रूपादिमत और तद विशेषण टिप्पणी नहीं देख कर रूपादि मत जो लोग देख लिया अभी और नहीं रूपाधि और तद विशेषण तद विशेषण अर्थात तस्य विशेषण रूपादि मत उसका विशेषण कौन होगा धनवान का विशेषण क्या होगा धन इसी प्रकार के रूपादि रूपाधिवत उसका रूपादि मत उसका विशेषण क्या होगा रूपादि इसलिए टीका कार कहते हैं रूपादि रूपाधिमत तद विशेषण रूप और तदवतो इस प्रकार के कहने से सरल होता अर्थात शरीरकृत लाघव होता तो रूप क्योंकि रूपादि और तथ विशेषण रूपादि मत का विशेषण हो गया रूप तो विशेषण शब्द से लिया जाएगा रूप और प्रथमे प्रथम रूपादिप रूप और तद्वतो तद्वत इस प्रकार की कहने से भी सरल हो जाता इन्हें कभी-कभी इसको क्यों कहते हैं बुद्धि अर्थात ये सब शब्द संस्कार बने अधिक रूपादि वाला जो रूपवान पदार्थ है और जो उसका विशेषण रूप है ये चाक्षुस दर्शन का विषय बन सकते हैं बनेंगे इसी प्रकार की सभी इंद्रियों का तत्द गुण और तत्द गुणवत्त पदार्थ दर्शन विषय योग्यम भवती रूप रूपवान पदार्थ ये दर्शन का विषय बनते हैं और आत्मा में तदभावत तदभावत अभाव मतलब आत्मा में तदभावत अच्छा तदभावर्थ रूपाभावात आत्मा में रूप नहीं तो आत्मा रूपवान नहीं होगा नहीं होने से उसका चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होगा इसी प्रकार की रसन ही है तो रसन इंद्रिय के द्वारा नहीं इसी प्रकार की सभी इंद्रियो का विषय नहीं बनेगा द्वितीयम प्रत्याह द्वितीयम अर्थात तो फिर अविषयतया इसको ग्रहण होगा तो उसके लिए कहते हैं कथम तरी भाष्य में पूछते हैं कथम तर ही तम पशे अगर आप तो कह दिए कि इस कोई भी इसको इंद्रिय से ग्रहण नहीं करता फिर क्या उपाय है उत्तर देते हैं हृदय हृतस्थया बुद्धिया हृदय का अर्थ कहते हैं हृतस्थया अर्थात हृदय में स्थित जो बुद्धि उसके द्वारा अच्छा ठीक है ठीक है मैं बाह्यकणग्रामोपरमे भी यदा मनो विषयान संकल्पयते तदा मुक्षोर बुद्धिस्तंत्री होती बाह्यकणग्राम उपरम हो गए करण ग्राम ग्राम शब्द का अर्थ समूह तो बाह्य कर्ण सब उपराम हो गए सब स्थिर हो गए यदा मनो विषयां संकल्पयते मन जब विषयों का संकल्प करता है क्योंकि जो संस्कार है उसके आधार पर ये मन चलेगा तदा तब क्या करना है मुमुक्षोर बुद्धि बुद्धि अर्थात विवेकवती बुद्धि जिस बुद्धि में विवेक आ गया बुद्धि तस्त्री होती तस् कस्य मन का नियंत्री होगा नियंत्री में दीर्घिकार करने वाला सूत्र सूत्री तथा तो त्रिजंत होकर के नियंत्री यंत्र धातु से ना यहाँ यम धातु लेंगे यम धातु से त्रिश करके यंत्री रिकार वाला प्रतिपदिक हो जाएगा फिर आगे घी पो करके यंत्री नियंत्रित क्या तस्य मनुष्य मन का नियंत्रित बुद्धि होती कैसा अभी बुद्धि कैसा मन का नियंत्रण करता है आगे दिखाते हैं हे मन इस प्रकार के मन के साथ विवेक युक्त तो बुद्धि बात करती है किमर्थम तुम पिशाचवत प्रधावशी क्यों आप पिशाच जैसा भागते हो अर्थात हमेशा चलते रहते हो ये भगवान भाष्यकार का जो उपदेश शास्त्री है उसमें एक मति बिलाना प्रकरण है वहाँ आत्मा और मन का बीच में ये संवाद होता है तो यहाँ कहते हैं आत्मा तो वो तो स्थिर रहने वाला है इसलिए वो आपका जो प्रतिनिधि बुद्धि उसको लगा दिया आप ही मन को ठीक करो तभी तो बुद्धि मन के साथ बात करती है किमर्थम तुम पिशाचवत प्रधावती तो पिशाच जैसा प्रधावती अर्थात पिशाच को दृष्टांत तो देते हैं अर्थात क्षण भर के लिए भी वो स्थिर नहीं रहेगा तो अभी मन कहेगा मैं क्यों नहीं भागूंगा क्यों मैं धावन नहीं करूंगा तो उसके लिए बुद्धि उसको समझाती है न सो प्रयोजनार्थम मन आपको अपना प्रयोजन नहीं है आप क्यों फिर ये सब व्यापारवान सर्वदा होते हो मन कहेगा हमारा क्यों प्रयोजन नहीं है अभी समझाते हैं तब जड़वात्थ मन जड़ है तो इसलिए बुद्धि मन को कह रही है कि तुम तो जड़ हो प्रयोजन संबंध अनुपत्थेर जड़ को कोई प्रयोजन नहीं होता है और विषयाणाम चैष्णुत्वादि दोष दुष्टान प्रयोजन अनुपत्थे ठीक है आप तो जड़ हो आपको कोई प्रयोजन नहीं है और जिसके साथ संबंध करने के लिए विषय के साथ संबंध करने के लिए आप भी चल रहे हो वो भी तो क्षय क्षयिष्णुत्वादि दोष क्षयिष्णुष्णु तो प्रत्यय हो जाता है स्वभाव अर्थ में आदि आदि कहने से सातिशयत्व दुख मिश्रित तत्व ये सब है जो भी विषय प्राप्त होता है तो उसमें कहते हैं कि ये तो एक दे दिया क्षय वो तो एक दिन नाश हो जाएगा और साथ ही शय किसी को और अधिक मिल जाएगा और दूसरा है दुख मिश्रित जो भी पदार्थ आएगा उसके साथ दुख मिल करके ही आएगा दो दुष्टानाम, उसके साथ संबंध है न प्रयोजनों अनुभव उसके साथ संबंध करना ही तो व्यर्थ है एक तो है आप जड़ हो आपको कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरा है जिनके साथ संबंध करने के लिए चलते हैं ये तो केवल अनर्थ का ही कारण है इसलिए उभय पक्ष से संबंधी मनो और विषय तो दोनों पक्ष में दोष दिखा हैं इसलिए संबंध होने का कोई आवश्यक नहीं है और मनो कहेगा हम निष्काम सेवक हैं हम तो अपना स्वामी के लिए कार्य कर रहा है उसको कहते हैं ना कि चेतनार्थम चेतन के लिए आप नहीं कर रहे हैं क्यों तस्य तस्वाद परस्वभा मनिड उच्य तरह चेतन से चेतन अर्थात चैतन्यस्य। चैतन्य लोक में चेतन कहा जाता है अंतकरण विशिष्ट को चेतन कह दिया जाता है यहाँ तैतन से असंगनंदस्व जो परमानंद स्वभाव है तो उसको फिर और क्या सुख दे सकते हैं मन आप इस प्रकार की स्वभावत्वा ती नियंत्रित बुद्धि अभी बुद्धि मन का नियंत्रित हो गई होने से बुद्धि को मनिट त मनस ईशा मनिट उच्यते भाष्य में वाम पार्श्व में है मनीषा मनीषा का विग्रह देते हैं मनस मनसका फिर विग्रह देते हैं संकल्प आदिूप से संकल्प आदि रूप यही मन का ये रूप है अर्थात संकल्प करना मनोबुद्धिहंकारित करणमातर संक, संकल्पो निश्चय गर्वो स्मरणा विषया इमें स्मरण तो ये संकल्पो निश्चय गर्भ स्मरण विषया इमे इस प्रकार की इस में मनो बुद्धे ये चार आंतरकरण अर्थात हम इसको अंतकरण इसलिए कह देते हैं अंतकरण इनका काम क्या है कहते हैं तो संकल्पो मन का हो गया यथाक्रम है आगे निश्चयो ये इसका बुद्धि का आगे गर्भ अहंकार और स्मरणम ये चित्त का विषया तो में ये चार इनका क्रमश विषय होते हैं संकल्पादि रूप से मनस संकल्पादि रूप से क्या समास है इसमें मनस संकल्पादि रूप से समानधिकरण है बहुब्री तो संकल्पादि रूप से में कितने बहुब्री हैं? दो एक संकल्पादि फिर आगे एक रूपों के साथ संकल्प आदि रूप से हो गया मनसह। मनस का अर्थ हो गया आगे मनीषा में है मनसह। इट इत, इति मनीष हो जाएगा मनिट नियंत्रित्व इति मनिट मनसह नियंत्रित्व मन का नियंता होने से बुद्धि को मनिट कहा गया तया हृदा मनीषा तो तया हृदा जो कह दिया गया अर्थात बुद्धि ये बुद्धि बुद्धि जो है कार्य होगा कि विकल्प करना निश्चय कर लेगी तो इसलिए बुद्धि अविकल्प्री तया अविकल्पित्रिया जो मनीषा दिया उसका विशेषण दे दी अविकल्प्रिया तो ये जब अगर हमारा मन हमेशा ये विकल्प करता है जाऊंगा नहीं जाऊँगा खाऊंगा नहीं कहूँ खाऊँगा इस प्रकार की अधिक होता है अर्थात तो हमारा अंतकरण अधिक मन रूप लेता है तो इस प्रकार की विरुद्ध हमेशा चलेगा कहते हैं साधक प्रारंभिक अवस्था में तो परेशान हो जाएगा फिर अंतिम में कहेगा छोड़ दो बहुत सोच सोच करके कुछ लिख लेगा कहेगा यही लिख लिया इसी को करेगा और जब स्टेज में पहुँच जाएगा और कोई आएगा निर्णय लेगा कुछ कर देगा फिर कहेगा चलो भाई ये काम का नहीं है इसको लिखना भी छोड़ो तो फिर जाके पूछेगा ऐसा क्यों होता है वो कहेंगे ये सब संस्कार दो संस्कार में विरुद्ध होता है तो एक संस्कार को हटाना है तो फिर आगे चलेगा धीरे धीरे इस मार्ग में फिर आगे बुद्धि बलवती हो जाएगी एक बार विचार करेगा निर्णय कर लेगा जो कह दिया वही होगा ये फिर धीरे धीरे बुद्धि बलवती होती है और तो विकल्प इत्रिया ये जब आरंभिक अवस्था में मन जब कुछ इस प्रकार करता है और बार बार अगर उसका पराभव हो जाता है हार जाता है फिर मन इतना कमजोर हो जाता है कुछ निर्णय लेने के लिए आगे भय करेगा तो इसलिए कहा जाता है कि हाथ पकड़ करके उंगली पकड़ करके चलना नहीं तो मन इतना भय हो, मतलब हताश हो जाएगा फिर उसका बल ही नहीं मिलेगा मार्ग में चलने के लिए इसलिए आरंभिक अवस्था में जाके पूछ लेंगे मारे जी आप जो कहेंगे वो ही कर देगा बस ऐसा चलते चलते फिर धीरे धीरे सामर्थ्य आता है फिर हम एक निर्णय कर पाते हैं अविकल्पित्रिया टीका में उसका अर्थ देते हैं विषय कल्पना शून्य या ब्रह्मास्मृति अविषयतयाव ब्रह्म भाव व्यंजिकया ब्रह्मा वाक्य उत्थया बुद्धिवृत्या ज्ञातुम शक्यत इति संबंध विषय कल्पना या तो विषय से कल्पना आगे तस्मा शून्य अथवा तेना शून्य विषयकपना अर्थ विषयाकार नहीं है जब जुद्धिवृत्ति तो बुद्धिवृत्ति विषयाकार नहीं है तो फिर ब्रह्मास्मी इसी प्रकार के अविषयतया अहम अस्मि इस प्रकार के ब्रह्म अस्मी अविषयतया ब्रह्म भाव्यंजिकया तो ब्रह्म भाव का व्यंजिका व्यंजिका अर्थात अभिव्यक्त करने वाली कौन है कहते हैं महावाक्योया बुद्धिवृत्तिया महावाक्य से जो बुद्धिवृत्ति होती है बुद्धिवृत्त्या ज्ञान तुम शक्य थे यह आत्मतत्व का ज्ञान हो सकता है तो ये जो ब्रह्माकार वृत्ति हो गई ये ब्रह्म को प्रकाश करेगा ना ब्रह्म का आवरण नाश करेगा केवल आवरण आवरण नाश नाश करेगा इसलिए कहते हैं वृत्ति वृत्ति व्याप्ति व्याप्ति होगी नहीं तो ब्रह्माकार होने से आवरण ये होगा इति संबंधः तो ये वाक्य का अर्थ संबंध कहते हैं आत्मा इत्यता हा। तो आत्मा मनसा भाष्य में कथम भूत अर्थात तो किस प्रकार की आत्मा कहते हैं मनसा मनन अच्छा कथम का अर्थ के प्रकार केह प्रकार होकर के इसका उत्तर देते हैं मनसा मनन रूपेण सम्यक दर्शन भूत आत्मा मनसा, अच्छा हाँ तो पूर्व वाक्य में दिया है कि महावाक्यो थया बुद्धिवृत्त्या ज्ञातुम शक्यते तो ज्ञातुम शक्यते ये शक्य का विषय हो गया आत्मा तो अर्थात ये आत्मा का ज्ञान ये कथम भूत अर्थात के प्रकारेण होने से ये आत्मा मतलब ज्ञातुम शक्य हो जाएगा तो आत्मा का अन्वय ये शक्य के साथ आएगा और कथम भूत अर्थात के न ये पूछ लिया इसको भाष्य में स्पष्ट कर देते हैं कह दिए कि मनसा अर्थात तो मनन रूपेण अर्थात सम्यक दर्शनेन सम्यक दर्शन अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति तो मनसा मनसा का अर्थ हो गया मनन रूपेण मनन रूपेण अर्थात सम्यक दर्शनेन अर्थात ब्रह्माकार वृत्तिया इसको और स्पष्ट करते हैं अभिक्लिप्त तो, अभिसमर्थित तो, अभिप्रकाशित है तथा तो, तो अभी मंत्र में है अभिक्लिप्त अभिक्लिप्त का अर्थ हो गया अभि समर्थित अर्थात अभी मन अर्था मन का अर्थ या वृत्ति वृत्ति अभी इसी को ही समर्थन करता दिया था तदाकर हुई है इसका अर्थ कहते हैं अभिप्रकाशित ब्रह्माकार वृत्ति में आत्मा अभिप्रकाशित आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति वाक्यशेष जो ये टीका में दिया था ना कथम भूत आत्मा ये आत्मा का अन्वय भाष्यकार दिखा दिए कि आत्मा ज्ञातुम शक्यत इति वाक्य से सक्यते अर्थात तो पूर्व में जो पूर्व वाक्य टीका में है ज्ञातुम शक्यते इसका अनुय आत्मा के साथ हो जाएगा आगे भाष्य में तम आत्मान ब्रह्म एक ये विदुर अमृतास्ते भवती तम तम आत्मान किस प्रकार आत्मा कहते हैं ब्रह्म अर्थात तो जो मैं हूँ वही जगत अधिष्ठान है जगत मेरे में कल्पित है इस प्रकार की ये विदु जो लोग जानते हैं ते अमृता भवंती बोलो फिर अमृत अमरण धर्म अर्थात शरीर संबंध नहीं रहने से और मरण को प्राप्त नहीं करते हैं अच्छा टीका में दिखाते हैं जो भाष्य में कहना ना मनन रूपेण द्वितीय पंक्ति में उसके और थोड़ा स्पष्टता दिखाते हैं टीका में यदि यद मया दृश्यते बाह्य घटादि तद अहम् तदम अहम नद यथा न भवामी यद यदि मै जो जो मेरे द्वारा दृश्यते ज्ञय बाहर है बाह्य घटादि अहम् न भवामी यथा दृष्टान्त हो गया ये नदी पर्वत ये सब मैं नहीं हूँ ये जैसा हुआ तथा अस्न्घाते यदृश्य यद तदम न भवामी इस संघात में भी जो जो दृश्य है वो वो मै ही में नहीं होता हूँ ये वास्तविक तो है एक अनुमान दे दिए अस्मिन अपि संघात संघात पक्ष हो जाएगा और यद यदश्य ये हेतु हो जाएगा तद हम न भवामि ये व्यापक हो गया अर्थात संघातो अहम न क्यों दृश्यवाद इस प्रकार की यहाँ अनुमान आ गया तो व्याप्ति हो गया जो जो दृश्य होता है वो मैं नहीं होता हूँ यह अनुमान यहाँ आ जाएगा जो भी दृश्य है वो मैं नहीं हूँ इसलिए सुख दुख और इसका जो उत्पादन कारण बुद्धि ये सब हमको पता चलते हैं ज्ञात होते हैं इसलिए वो हम नहीं हूँ तो फिर मैं क्या कौन हूँ कहते हैं किंतु यो अत्र ज्ञु अंश सो अस्मि सर्वशरी एक लक्षण लक्षितत्वाद एक एव विचारेण प्रथम संभावित इतर्थ फिर मैं क्या कौन हूँ कहते हैं ज्ञान ज्ञ अर्थात तो जो जानने वाला ज्ञो अंश ये शरीर में कुछ जड़ अंश भी है ज्ञे अंश भी, भी है और ज्ञ अंश भी है तो जो चेतन अंश है वो मैं हूँ सो अस्मि सर्वशरी एक लक्षण लक्षितवात अभी सर्वशरीर में ये एक ही लक्षण वाला है जो चेतन है उसको भाग करने का विभाग करने का शरीर का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि शरीर इत्यादि भिन्न सत्ता है, जब समसत्ता हो का होकर के दी आकाश का विभाग विवेकी का दृष्टि में नहीं कर पाते हैं अविवेकी का दृष्टि में हो जाता है समसत्ता है, तो घट और आकाश समान व्यावहारिक सत्ता है तो भी घट आकाश का विभाजन नहीं कर पाता है और ये विषम सत्ता का होकर के व्यावहारिक पदार्थ पारमार्थिक का विभाजन कैसे कर देंगे असंभव है ये सब तर्क से भी सिद्ध हो सकता है सर्वशरीशु एक लक्षण लक्षितवाद एक एवती विचारेण प्रथम संभावित ये विचार करके केवल परोक्ष रूपेण पहले संभावना हो जाएगी परोक्ष रूपेण निश्चय होना ये प्रथम आवश्यक है अगर हम तर्क से पहले इसको सिद्ध करवाते हैं हमारा बुद्धि में बलवत्त संस्कार होता है तो फिर ये हमको अनुभव की तरफ लेगा इसलिए परोक्ष ज्ञान आवश्यक होता है आज यहाँ तक ओ सनो मित्र